ध्यान और आध्यात्मिक जीवन छुरस्य धारा मध्यम मार्ग हमारी वर्तमान मानसिकता की अवस्था में देह और मन परस्पर बहुत अधिक संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अतः हमें दोनों का ध्यान रखना चाहिए बुद्ध की कथा याद करो वे महल के सुखों से उग गए घर त्याग कर कठोर तपस्या की एक दिन जब वे खड़े होने लगे तो अचेत होकर गिर पड़े सचेत होने पर उन्होंने एक मधुर गीत सुना अधिक तना तार टूट जाता है संगीत नहीं उभरता अत्यधिक ढीला तार मूक रहता है संगीत मर जाता सितार को साधो न अधिक ढीला न कसा इसी समय सुजाता नामक एक ग्रामीण महिला उस ओर आई और बुद्ध ने साभार उसके द्वारा निवेदित छीर पात्र स्वीकार किया पुनः शक्ति प्राप्त कर बुद्ध गहरे ध्यान में डूब गए और और निर्वाण किया। अत्यधिक भोगा शक्ति दोनों हैं। बुद्ध ने अति मात्र तपस्या और भोगा शक्ति से रहित सम्यक भावना सम्यक आजीविका और सम्यक ध्यान के माध्यम मार्ग मध्यम मार्ग का अविष्कार किया बुद्ध से सदियों पूर्व श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया था युक्त आहार युक्त विहार युक्त कर्म प्रचेष्टा, युक्त निद्रा और जागरण वाले योगी के लिए योग दुख होता है। इसके भी पूर्व वैदिक ऋषियों ने कहा था अपने स्वभाव के अनुरूप आहार रक्षक होता है हानि नहीं पहुंचाता, उससे अधिक मात्रा हानिकारक होती है और कम मात्रा रक्षा नहीं करती। मुख से खाया जाने वाला आहार सम और शुद्ध होना चाहिए। अन्य इंद्रियों ता रहित एकता हानिकारक हो सकती है वासनाएं हमें एकाएक नहीं छोड़ती हम भले ही महान संयम का अभ्यास करें इच्छित वस्तुओं से स्वयं को अलग रखें लेकिन इच्छा सूक्ष्म रूप में बनी रहती है यह इच्छा अध्यात्म चेतना के उचित होने पर ही नष्ट होगी अतः हमें इस परमात्म चेतन को कुछ मात्रा में जगाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए एक निर्देश हमें सदा याद रखना चाहिए न्यूनतम आवश्यक चित्त शुद्धि की प्राप्ति के पूर्व ध्यान का अभ्यास खतरनाक है एकाग्रता के अभ्यास अथवा हमारी शक्ति को संचित करने के पूर्व इस शक्ति को उच्चतर दिशा में परिचालित करना हमें आना चाहिए, अन्यथा हम कष्ट हैं। भारत में एक व्यक्ति ने एक दैत्य का आह्वान करना सीख लिया उसने एक मंत्र का उच्चारण किया और दैत्य प्रकट हो गया और बोला अब मुझे काम दो उस व्यक्ति ने दैत्य को कुछ काम बताए जो उसने क्षण भर में कर डाले पुनः प्रकट हुआ और बोला मुझे काम दो अन्यथा मैं तुम्हारी गर्दन दूंगा उस को कोई काम नहीं सूझ रहा था उसने दैत्य का आह्वान किया था लेकिन अब उसे कोई काम देना था तभी उसे एक युक्ति सूझी दैत्य को एक कुत्ता दिखाकर उसने कहा कुत्ते की टेढ़ी पूछ सीधी करो हम अपनी शक्ति जागृत करते हैं लेकिन उसका सदुपयोग करना नहीं जानते यह शक्ति व्यर्थ कार्यों में नष्ट हो जाती है आध्यात्मिक जीवन का यह महान दुर्भाग्य है हमें इस शक्ति को उच्चतर जैसा प्रदान करना आना चाहिए अन्यथा यह संचित शक्ति हमारी वासनाओं को हमारी इंद्रियों को उत्तेजित कर सकती है और यदि हम इन वासनाओं को उच्चतर जैसा प्रदान करने में असफल रहे तो वह एक बारूद के गोले की तरह हो जाएगी और हमारी देह तथा मन को ध्वंस कर देगी एकाग्रता और ध्यान के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक है लेकिन यदि हमें उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो यदि हम में आवश्यक योग्यता हो तो ध्यान और एकाग्रता का जीवन यापन करना बड़ा आनंददायक है शक्ति को यदि उचित दिशा प्रदान न की जाए तो वह यौगिक सिद्धियों के रूप में व्यक्त हो सकती है संभवतः हमें दूसरों के मन की बात जानने की क्षमता प्राप्त हो जाए हम भविष्य में होने वाली बातों को जान सकते हैं लेकिन हम स्वयं अपने मन तथा अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप से अनभिज्ञ बने रहते हैं आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य अपने बारे में अपने स्वरूप के बारे में जानना है यदि पूर्वोक्त उपायों द्वारा आवश्यक चित्त शुद्धि कर ली जाए तो इस संचित शक्ति का उपयोग निष्काम कर्म जब एकाग्रता और ध्यान करने में किया जा सकता है और ये सभी सत्य की ओर अग्रसर होने में हमारी सहायता करते हैं भगवत समर्पण आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए बुद्धि और अहंकार के दोषों को भी दूर करना चाहिए सतत सही मार्ग का अनुसरण करने तथा मन को बलवान बनाने से इच्छा शक्ति बलवती होती है और आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए एक सबल इच्छा शक्ति की निश्चय ही आवश्यकता है प्रलोभनों के आक्रमण के समय अचेतन मन में छिपी वासनाओं के उदृत होकर हमें प्रलोभित करते समय सबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है हम में से प्रत्येक के जीवन में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने वाले प्रलोभनों से ऊपर उठकर हमें आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने में समर्थ होना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन में हमें एक बात सदा याद रखनी चाहिए अहम केंद्रित नैतिक और आध्यात्मिक साधना मात्र पर्याप्त नहीं है अतः योग और वेदांत दोनों के आचार्यों का कथन है साधना के साथ ही साथ हमारे कार्यों का फल ईश्वर को समर्पित करने का प्रयत्न करो योगी ईश्वर को गुरुओं का परम गुरु मानता है यह परम गुरु हमसे दूर नहीं है वे हमारे हृदय में विराजते हैं पाश्चात्य देशों में ईश्वर के परम गुरु रूप को अधिक महत्व नहीं दिया गया है लेकिन हम भारत में उन्हें महत्व देते हैं माता पिता हमें लौकिक जीवन प्रदान करते हैं लेकिन हमारे आध्यात्मिक गुरु आत्मजगत में हमारे जन्म में सहायक होते हैं तथा जन्म और मृत्यु दुख और शोक के पार जाने में सहायता करते हैं वेदांत में ईश्वर परमात्मा गुरुओं के परम गुरु ही नहीं बल्कि आत्माओं की परम आत्मा भी है हम में से प्रत्येक अनंत परमात्मा का अंश है प्रारंभ में हम एक विराट आत्मा में विश्वास करें या न करें जो जो हमारा मन और इंद्रियां शुद्ध होती है त्यों त्यो हम अपनी व्यस्ति व्यक्तिगत आत्मा का अनुभव करने लगते हैं जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यो यह अनुभव करते हैं कि हम सभी वस्तुतः एक बृहत्तर पूर्ण के अंश है और इसी महानतम सत्य की हमें आवश्यकता है हम परमात्मा के अभिन्न अंग आत्माएं हैं उपनिषद की घोषणा है कि आत्मा सभी के हृदयों में छुपी हुई है उसे ऋषि अपनी पवित्र सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के द्वारा ही देख सकते हैं हम सभी में एक अद्भुत क्षमता छिपी हुई है इस क्षमता के द्वारा आत्मा अपने आप को जानता है तथा तो परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है नैतिकता के अभ्यास से प्रार्थना तथा तो ध्यान की सहायता से इस प्रसुप्त क्षमता को जागृत करना है तभी सच्चा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है तभी साधक कह सकता है कि वह छुरे की धार पर चल रहा है उसमें नित्य और अनित्य का विवेक करने की महान शक्ति का उदय होता है और विवेक की स्तीीक्षण धार से वह अपने में से संपूर्ण अनात्मा को दूर कर देता है वह स्वयं को देहात्म बोध, चित, चित्तात्म बोध और धी आत्म बोध से काट कर अलग कर देता है वह अनुभव करता है कि वह आत्मा है और आत्मा के रूप में वह आत्माओं की आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है इस अवस्था में उच्चतम पवित्रता की उपलब्धि करने करके सभी भौतिक मानसिक और भावनात्मक वस्तुओं से अपने को पृथक करके जीव छूरे की धार पर चलकर परमात्मा के साथ एकत्र तो प्राप्त कर सकता है ऋषियों का यही अनुभव है अब हम यह प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं हमारा क्या होगा हम क्या करें हम इच्छा करने मात्र से ऋषि नहीं हो सकते बल्कि परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले उन लोगों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके जो छुरे के धार पर चले थे तथा जिन्होंने समस्त अनात्म पदार्थों को अपने से दूर कर परमात्मा का साक्षात्कार किया था हम अपने आध्यात्मिक जीवन का विनम्र शुभारम्भ कर सकते हैं हम स्वयं में यह चेतना जागृत करने का प्रयास करें कि हम आत्मा हैं हम अनुभव करने का प्रयत्न करें कि हम एक परम आत्मा के अंग हैं हम अनुभव करें कि देह हमारा रथ है इंद्रियां घोड़े हैं मन लगाम है और बुद्धि हमारा सारथी है हम इस रथ पर पूर्ण नियंत्रण रखना सीखें ब्रह्मज्ञ पुरुषों के चरण चिन्हों पर चलकर हम सम्यक ज्ञान प्राप्त करें हम मन को संयत करें इंद्रियों को नियंत्रित करें आध्यात्मिक अनुभूति के पथ पर धैर्यपूर्वक अग्रसर हों हम जागृत हों उत्तिष्ट हों आध्यात्मिक पद पर स्नयही स्नय अनुगमन करें हम सत्य आत्मा का सभी की आत्मा का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें हम लक्ष्य प्राप्ति तक न रुकें छुरे की धार पर चलते हुए निष्ठापूर्वक साधन पथ पर अग्रसर होते हुए हम ज्ञान और आनंद की उपलब्धि करें और साथ ही दूसरों को भी छुरे की धार पर चलने में आध्यात्मिक पद पर अग्रसर होने में और उसी ज्ञान एवं आनंद की उपलब्धि में सहायक होवें